रसाभ्याम नो न समान पदे इस सूत्र में निमित्त है र और सत्व और निमित्त वाला होता है न, नकार को गुणत्व होता है इस सूत्र में निमित्त भी किसी पद में रहेगा और नकार भी किसी पद में रहेगा जहाँ नत्व होगा रसाभ्याम नून सूत्र से में तो पद में ही तो न रहेगा या पद के बिना कहीं रहेगा पद के बिना है तो हाँ नहीं अपद में न प्रयुजित पद में रहेगा पद में जब पद में ही रहना है तो फिर रसाभ्याम नो पदे इतने कह दिन से सिद्ध हो जाएगा एक पद में दोनों रहे निमित्त और निमिति दोनों एक पद में रहे रसाभ्याम नो पदे पद में ही तो रहेगा तो भी पदे कह देंगे तो पदे एक सुनिपद एक पद में रहेगा निमित्त और निमित्ती तो यदि एक पद में रहेगा इसे प्राप्त हो जाता है फिर समान ग्रहण करना व्यर्थ होता है पदे कहेंगे तो एक पद में रहेगा बिना पद में नहीं रह सकता है पदे कहेंगे तो एक पद में रहेगा एक पद में स्थित निमित्त निमित्त यदि प्राप्त हो गए तो फिर समान ग्रहण करना सामर्थ्य से अखंड पद हुआ एक समानम पद हम समान ही पद हो समानी पद का अर्थ है अखंड शब्द तो कहा जाता है कि जिसका अखंड नहीं हो विग्रह नहीं हुआ, हुआ। मातृभोग मातृभोग करके तस्में ही तो मातृभोग बनता है इसका तो विग्रह होता है तो अखंड शब्द का ये अर्थ करना होता है निमित्तवत भिन्न पदस्थत्व तो अभावत्त निमित्तवत भिन्नपदस्थव सदक अखंड अखंडविदस्थंड का अखंडवत भिन्नपदस्थविपदस्थ निमित्तवत भिन्न पदस्थत्व अभावत्व ये हो गया अखंड समान कहानी से समान में वह पदम समान ही पद हो समान ही क्या है निमित्तवत भिन्न पदस्थत्व अभावत्त पद जो पद हो निमित्तवत भिन्न पद में नहीं रहे यहाँ क्या है मातृभोगिना में निमित्तवत पद हो गया मातृपद निमित्तरी जिस रषा निमित्त ऋकार भी निमित्त है निमित्तवत पद हो गया मातृ उसे भिन्न पद पदस्थत्व अभावत भिन्न पद में स्थित हो नकार भोगिन भोगिन में नकार तो है किन्तु भोगिन एक अलग पद नहीं है पद का एक देश मातृभोगिन का एक देश भोगिन है केवल भोगिन एक पद नहीं है भोग शब्द है मातृभोग मातृभोग बनता है आगे ख प्रत्यु होकर कहीं न बना ये भोगिन शब्द केवल अलग भोगिना नहीं होता है मातृभोग क्या ख होकर भोगी न बना इसलिए भोगी न में जो भोगिना है एक अलग पद नहीं है निमित्त पद भिन्न पदस्थत्व नहीं रहा न भिन्न पदस्थत्व नहीं होने से अटकुपाव सूत्र से न तो हो जाएगा अटकुपावन व्यवहार जो सूत्र है से नत्व करने के लिए समान्य पद चाहिए तो कुमतिचे लगाने की जरूरत नहीं उसका अर्थ ऐसा है निमित्तवध भिन्न पदस्थत्व अभावत तो पदम तो निमित्तवध भिन्न पदस्तत्व तो निमित्तवध भिन्न पदम स्थित नहीं है निमित्त पद पद हो गया मात्र मातृपद उसे भिन्न है तो भोगी न कितु पद नहीं है पद का एक देश है इसलिए निमित्तवद भिन्न पदस्थत्व तो नहीं होने से अटक पाव सूत्र से नत्व होगा <laughs> इसका ज्ञापक है आचार्याद अणतंच जो स्त्री में आए आचार्याद अणतंच आचार्य भोगिन में नत्त्व नहीं होगा अणत्व नहीं होगा तो वहाँ यदि नत्व प्राप्त नहीं होगा तो निषेध करना क्या जरूरत है अर्थात प्राप्त है प्राप्त कैसे होगा प्राप्त इसलिए होगा वो समान पद अखंड नहीं है अखंड क्यों नहीं आचार्य भोगिन में तो ये पद भिन्न पदस्थ नहीं भिना पदस्थत्व तो, हाँ? है ये अर्थ है अखंड है अखंड नहीं है अखंड नहीं तो हो जाना चाहिए न तो हो जाना चाहिए आचार्य दणोत्तम च तो अखंड यदि होगा तभी तो नत्व होगा यदि विग्रह करेंगे आचार्य से भोग आचार्य भोग बना करके स हो जाएगा तो नत्व प्राप्त ही नहीं यदि नत्व प्राप्त नहीं तो उसको निषेध करने के लिए आचार्य दणोत्तम ये व्यर्थ है वो ज्ञापन करता है यहाँ अखंडकार से निमित्त पद भिन्न पद तत्व तो भावत्व अर्थ है निमित्त वाले जो पद उससे भिन्न पद में नहीं रहे न निमित्ति यहाँ भिन्न पद में नहीं है इसलिए अटकुपन सूत्र से न तो हो जाएगा मातृभगन शब्द में गव्य कैसे बने बोलो पता चलो ये तो विग्रह हो गया ग क्या पहले विग्रह क्या बताए है गये भी गोभ्य ही तो आगे ये तो हो गया संज्ञा किस सूत्र से मालूम नहीं ना प्रतिवती संज्ञा होती कित समाज सूत्र से प्राथिव संज्ञा किस क्यों की बोलो किस न? गो की हाँ गो अभ्यास यह सब की प्रति हाँ करे गो अग्रह अग्रह गया अर्घ्य कैसे बनाया बताओ नहीं अर्घ्यम अर्घ्य है क्या बोलते हो आहिया अर्घ्यम अर्घ्यम अरहति। पहले अर्घ्य कैसे बनेगा तो मालूम नहीं अर्घ्यम अर्थी कैसे बनेगा मालूम अर्घ्य कैसे बनेगा अर्घ्यम अरहति किस सूत्र से क्या प्रत्यय होगा तदर्हति सूत्र से यत् प्रत्यय होगा तदर्हति सूत्र से यत् तो तदहत सूत्र से ठयादि प्राप्त है क्या दंडाधि सार्वभौम कैसे बनेगा सार्वभौम बोलो पुस्तक नहीं देखो प्रश्न का उत्तर बोलो पढ़ने के लिए अन्य समय है सर्वभूम भूम या भूमि मी में ये है क्या बोलेंगे सर्वभूमि शब्द से सर्वभूमि शब्द से किस सूत्र से सर्वभम आगे क्या हो किस अर्थ में विग्रह क्या है विग्रह क्या है साधक कैसे बनेगा बोलो आत्म नहीं, नहीं बोलो हाँ बोलो सूत्र बोलो कितने सूत्र याद क्या बोलो ये बोलो कितने सूत्र याद क्या बोलो पुस्ता बंद करो बोलो सूत्र बोलो आज आपकी परीक्षा बोलो सूत्र बोलो जल्द बोलो हाँ आगे। आत्मा आत्माध्वान क्या प्राय बोलो पंक्ति ये कठिन नहीं सूत्र क्या विंशति तीन सौ से तो मालूम है उसको मिलाकर बोलना है क्या ये सूत्र कठिन है विंशति सत विंशति मालूम है तीस को क्या कहते हैं संस्कृत में तीन सौ चालीस को पचास को चारीश एक एक साथ दे दे पंक्ति विंशति त्रिशत चतुरीशत पंचाशत षष्टी सप्तिक अशी थी अण हुए सप्तर अशीति नब्दी शतम ये कंटस्थ गापड़ता है ये मालूम है ना नहीं याद है ये बोलो बोलो पंक्ति पीति बोलो किसने कंठस्थ नहीं क्या अभी हो गया किसको कोई है बोलो विष्णु बोलो सब त नहीं हानिकमिका अन्नावृतम क्या सत्र क्या प्रत्येक लगा आ, क्या खोज क्या बात टो तो को नहीं अनहस टको रे वो टको टोका नहीं उसके बाद अल्लोपन का नगड़ हो जाएगा यार आत्मन के आगे हो गया। अच्छा ये तेन भी हो गया था प्रास्तिकम बोलो प्रास्तिकम विग्रह क्या है प्रास्तिकम नहीं शुद्ध श्रवन बोलो बोलो हाँ प्रत्यय क्या है किस तरह देखो आगे अथोर अधिकारेन तुल्य क्रिया चेदि कितने पदे चेद अलगे चेत तेन तुल्यं क्रिया चेद ये जो तुल्य है क्रिया हो तो बत्ती प्रत्यय होगा ब्राह्मणेन तुल्यम अध्ययन क्रिया है इसे ब्राह्मणेन तुल्यम तृतीयांत से बत्ती प्रत्यय हो गया ब्राह्मण टावती करेगा वत सुपदा तुलपोजे का प्राथमिक संख्या है ब्राह्मण वध ब्राह्मण वत है ये परिगणन में आया अव्यय प्रकरण में तो अव्यय हो जाएगा ब्राह्मण है अव्यय ब्राह्मणवत अध ब्राह्मण न तुल्य अदित ब्राह्मणवत अध क्रियाचे के गुण तुल्य मूत गुण तुल्य होगा तो बत्ती नहीं होगा पुत्रे न तुल्य स्थूल पुत्र के बराबर कोई मोटा है दूसरा लड़का तो वहाँ पुत्रवत स्थूल नहीं होगा क्योंकि क्रिया हो तो बत्ती प्रति हो क्रिया नहीं स्थल्य के गुण है शरीर में क्रिया नहीं उनसे नहीं होगा पुत्र तुल्य पुत्र तुल्य अधित त ये हो जाएगा तो पुत्रुल्य पुत्रवत्त अएगा तस्व तो अर्थमें सप्तमें अर्थ सर्थ से षमर्थ से भी इव अर्थ हो जाएगा वत्ति प्रत्यय मथुरायाम प्राकार मथुरा में जैसे प्राकार ऐसे सुघ्नदेश में प्राकार है तो त्रव तो मथुरायाव मथुरा से वी हो गया मथुरा ृघ् प्राकार और तस्व मथुरायाव आगे दिया चैत्र सेव मैत्र से गाव चैत्र सेव गाव मैत्र से तस्वैत्रवत मैत्र से गाव हो गया चैत्रवत गाव क्या विग्रह चैत्रवत नहीं लौक्य विग्रह पहले बोलो चैत्र से एव चैत्र से मिलाकर बोलो चैत्र से अलौकर दीपा बोलो चैत्र से वो ये चैत्र से एव किसका विग्रह है चैत्रवध का और मथुरावत का क्या विग्रह है हुँ? बोलो जोर से बोलो मथुराया षठी पंचमी नहीं मथुरायाम मथुर था मथुराया बोला था तो इसलिए तो मैं पूछता हूँ सब तता चलेगा मथुराया भी हो मथुरायाम म है ना मथुरायाम तो ष्टी पंचमी क्या होगी हाँ तस्वतलौ तरु तल प्रत्य दोस्त तल चतलो तव तल दो प्रत्यय तस्वर्थ में भाव क्या है प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भाव हाँ प्रकृति और प्रत्यय त और तल ये प्रत्यय है जिस शब्द से प्रत्यय है उसको कहेंगे प्रकृति गो क्या कह तो अप्रत्यय करेंगे तो प्रकृति कौन है प्रकृति क्या है गो अप्रत्यय क्या है गो प्रकृति जन्य बोधे गो शब्द के उच्चारण करने पर जो ज्ञान होता है शब्द श्रोण करके अर्थ का ज्ञान होता है हा जिसको शब्द अर्थ का संबंध ज्ञान मालूम नहीं है शक्ति ज्ञान मालूम नहीं है तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा एक शब्द कहेंगे उसका अर्थ क्या पता नहीं तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा शक्ति ज्ञान चाहिए तो शक्ति ज्ञान होने पर गो शब्द सुनने पर अर्थ का ज्ञान होता है हो गया प्रकृतिजन्य बोध प्रकृति है गो शब्द गो शब्द सुनकर के जो बोध हुआ गो का बोध होगा गाय का गो तो प्रकृतिजन्य बोध प्रकार <Gnanacause>, ज्ञान में जो प्रकार होता है किस प्रकार का बोध हुआ ज्ञान तो हुआ किस प्रकार का बोध हुआ ये इदम इसको देखकर इदम ज्ञान हुआ ये ज्ञान यथार्थ है ब्रह्म है इदम ज्ञान यथार्थ है ब्रह्म है यथार्थ है इदम तो है इदम इदम ईदम तो हुआ इदम किम ये रहता है इधम पुष्पम इधम द्रव्यम इधम कह करे कोई को आगे प्रकार किस प्रकार का <coughs> एक होता है विशेष्य कोता है प्रकार विशेषण इदम सामान्य ज्ञान है इधम पुष्प के लिए जहा कहा ज्ञान हो गया ठीक है जैसे अयम कहते इदम रजतम ये ज्ञान इदम ज्ञान हुआ विशेष्य किंतु रजतत्व प्रकार है जहाँ रजतत्व है वहां यदि रजतत्व तो ज्ञान हुआ तो, तो यथार्थ है जहाँ रजतत्व तो नहीं सुति में वहाँ जब इदम रजतम ज्ञान होगा वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो होगा या यथार्थ होगा ब्रह्म ज्ञान होगा तो ज्ञान में इदम ज्ञान तो ठीक है किंतु उसमें जो प्रकार है प्रकृतिजन्य बोध प्रकार गो शब्द का जो अर्थ सुनने के ज्ञान होगा उसमें प्रकार क्या होगा गोत्तो गो में वाले के धर्म गोत्तो उसको कहते भाव प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव गंधवत क्या शब्द कहा गंधवत क्या त्व प्रत्यय करेंगे तो क्या शब्द बनेगा गंधवत्वम गंधवत्व त्व प्रत्यय है कि प्रकृति क्या है गंधवत गंधवत सुनने पर शब्द सुनकर के जो ज्ञान होगा गंधव सुनने पर क्या ज्ञान होगा गंधवाला गंधवाला गंधवाला जो होगा वो द्रव्य कोई भी द्रव्य हो सकता है गंधवाला उसमें क्या प्रकार धर्म रहेगा गंध वाले में क्या धर्म रहेगा क्या रहेगा एक बोलो ज्यादा नहीं बोलो क्या धर्म रहेगा गंधत्व क्या रहेगा गंधत्म क्या रहेगा है बोलो हैं ऐसा बोलो जो कुछ सुनेगा तीन बार बोलेगा ऐसे काल मुख होगा हमको सुनाए पड़े ना बोलो है गंधत्व एक बार बोल से वो स्पष्ट हो जाएगा हाँ बोलो देखो ये ग्रंथ पढ़कर के नहीं बोलो सामान्य बोलो कोई पूछता है छत्ता लेकर के आदमी आ रहा है उसमें क्या है क्या कहना छत्र तो कहना दंड कहना तो छत्ता लेकर कोई व्यक्ति आ रहा है टोपी पहनकर कोई व्यक्ति आया है उसके सिर में क्या है दंड टोपी वाला देखो <laughs> उसकी सिर में टोपी वाला है दंड लेकर कोई आ रहा है उसमें क्या है अ तो क्यों जोड़ते हो वाला में क्या रहेगा ये तो मैं पूछा था गंध वाले में क्या रहेगा उसके लिए गंधवत्व गंधत्व तो प्रकार तो, तो क्या जोड़ना गंधवत्व तो आगे पीछे आएगा वाला में क्या रहेगा वाले में अवश्य गंध है और दूसरा भी कुछ रह सता है रहे नहीं रहे गंधत् तो जरूर रहेगा कोई व्यक्ति टोपी पहनकर आया उसके शरीर में टोपी है ना नहीं टोपी से अलग कुछ हो सकता है या नहीं, नहीं। हो सकता है वो क्या है क्या है, नहीं पता नहीं किन्तु टोपी वाला का टोपी। बाला था था तो अवश्य टोपी है गंधवाला कहेंगे तो उसमें क्या रहेगा तो गंधवत किया तो प्रत्यय क्या, क्या प्रकृति क्या है गंधवत उसका जन्य बुध हो गया गंधवाला उसमें क्या प्रकार है तो क्या हुआ कर बोलो गंध या गंध तो गंध गंधवाला इसको सुनकर के ज्ञान हुआ गंधवाले का उसमें प्रकारे है गंध ये हो गया प्रकार गंधवते का प्रत्यय क्या था गंधवत्व गंधवत्व में प्रत्यय क्या है त्व केवल को क्या, क्या प्रत्यय प्रकृति क्या है गंधवत उसको सुनकर के कोई ज्ञान होता है प्रकृति जन्य, जन्य बोध ज्ञान क्या ज्ञान हुआ गंधवाला गंधवाल में प्रकार क्या रहेगा वही हो क्या भाव गंधवत क्या तु प्रत्य किसूत में त्व प्रत्य भाव स्तलु तस्थवत भाव गंधवतों का विग्रह कैसे करेंगे गंधवत गंधवतो भाव गंधवत का भाव क्योंकि तस् भाव स्तलु त्व प्रत्यय क्या गंधवत शब्द से विग्रह क्या होगा गंधवतो भाव और तो भाव क्या चीज है प्रकृति प्रकृतिजन्य बोधे प्रकार भाव गंधवत्व प्रकृति क्या है गंधवत प्रत्ययत्व प्रकृति क्या है प्रकृति जन्य बोध ज्ञान क्या हुआ गंध भाला उसमें प्रकार क्या है गंध वही गंध है अर्थ प्रत्यय का गंधवत जो त्व करेंगे प्रत्यय तो भाव गंधवत भाव में रहने वाले धर्म क्या है गंध उसी इत को ही कहेगा त्व प्रत्यय तो गंधवत्व शब्द का अर्थ हो जाएगा गंध गंधवत्व शब्द का क्या अर्थ होगा गंध गंध है गंधवत् प्रकृतिजन्य बोध प्रकार का प्रकार हो गया गंध वही भाव है ही प्रकृतिजन्य बोधे प्रकार भाव हो इसको कहते भाव ज्ञान जब होगा उसमें जो विशेषण है उसको कहते भाव गो सुनेंगे तो ज्ञान उसका भाव होता है गोत्वम गुणवत्त सुनेंगे गुणवत्त गुणवाला गुणवाता कहेंगे तो प्रकृतिजन्य गुणवत्वम गुणवत्त शब्द से त्व प्रत्यय तो क्या बनेगा गुणवत्व गुणवत्त में प्रकृति क्या है गुणवत्त सुनने पर बोध क्या होगा गुणवाला गुण वाले में क्या धर्म रहेगा गुण रहेगा गुण वाला में जो गुण रहेगा वही गुण हो गया प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाई भाव हो तो गुण बतेगा कि त्व प्रत्यय करेंगे भाव के अर्थ में तो भाव हो गया गुण तो गुण बतेगा कि त्व गुणवत्व होगा उसका अर्थ हो जाएगा गुण गुण गुणवत्त दोनों का एक अर्थ है हो जाएगा गंध गंधवत्व दोनों का एक अर्थ हो जाएगा तर्क में पढ़ाते हैं गोरभाव गो तम अच्छा तल प्रत्यय करेंगे तो गौ से क्या होगा गौ अगर तल का रहेगा तो तलंतम स्त्रियां एक लिंगानुशासन है त्वान्तम क्लीवम तो प्रत्यय क्लिव क्लिव लिंग में होता है तल प्रत्यय स्त्री ता, में ताप हो जाएगा गो गोता और गोत्वम दोनों का अर्थ समान है एक नपुंसक में एक स्त्रीलिंग में आचत्वात, आ से एक सूत्र आया गया ब्राह्मणस्तः प्राग तत्वलाधिक्रिय ब्राह्मणस्त पांच एक एक स छत्तीस आएगा पंद्रह सोलह सूत्र के बाद वहाँ तक तो त्वतलो अधिकृत त्व और तल दोनों का अधिकार चलेगा ये सूत्र क्या जरूरत पड़ा आगे कहते अपवाद ही सह समावेशार्थम इदम्। आगे अपवाद कुछ है त्वतल प्रत्यय तो भाव में है और भी कुछ प्रत्यय विधान करेंगे ईमन इच्यादि कुछ प्रत्यय करेंगे तो जो अपवाद सूत्र के द्वारा अपवाद प्रत्यय है उनके साथ समा सा, समावेश सा करने के लिए ये सूत्र है त्वत्तल रहेगा और आगे भी अपवाद जो वो भी हो जाएंगे जो आगे प्रत्यय विधान करेंगे वो प्रत्यय भी होंगे और त्वतल का अधिकार चलने से वो भी प्रत्यय होंगे आगे जो कहेंगे मनच प्रत्यय होगा और आगे प्रत्यय के स्वयं कहेंगे जहाँ कहेंगे वहाँ अण प्रत्यय कहेंगे तो त्वतल प्रत्यय तो दोनों होंगे समावेश करने के लिए आ च में चो दिया च किस ले चौकार और नये स्नेह भ्याम समावेशात नये और स्नेह दो प्रत्यय होते नये स्नेह प्रत्यय किस सूत्र से होते पहले किसके मालूम है? प्राग हैवनाथ ये पहले नए स्नेह व्याम समावेशात अब स्त्री शब्द हो शब्द हो पुंस शब्द से क्या प्रत्यय होगा स्नेह और स्त्री शब्द से और पुंसद पुन्स पुंसो भाव कहेंगे त्व प्रत्य होगा नहीं तल प्रत्योगाया नहीं हो जाएगा त्व तल भी हो जाएगा और आगे नये स्नेह भी हो जाएगा अन्य जो सब आगे आगे देखो दिया स्त्रिया भाव स्त्रिया भाव स्त्री सदस्य नये हो गया स्त्री पुषाभ्याम नये स्नेह भवनाथ स्त्री गस गय तदित उनसे प्रतिवेद्याप हो जाएगा स्त्री अग्रह न तदित्व आदि वृद्धि हो जाएगी स्त्रीण न तो हो जाएगा अटकुबान का क्या विग्रह बनेगा स्त्र भाव अर्थ में त्व प्रत्यय करेंगे तो क्या विग्रह होगा स्त्रिया भाव त्व हो जाएगा स्त्री तम तल प्रत्यय करेंगे तो क्या विग्रह करेंगे एक ही विग्रह है स्त्रीया भाव स्त्रीता स्त्रीता में दीर्घ कैसे हुआ था अज तलंत स्त्री अंत से स्त्री तो में न हो गया पुंसो भाव पुंस शब्द से स्नय हो जाएगा पुंस गय पुंस गय के तदित समास से प्रातिबद्ध सुपधात लोप होने पर क्या रहेगा पुंस अग्रे स्न पुंस के सकार का लोप हो जाएगा संयंत लोप क्या बचेगा पुम अग्रे स्नेह के आके होने पर पुम के मकार को क्या पर क्या सूत्रा लगे स्नेह है ना पुमक है आम पर है आम पर है ना नहीं नहीं न है न है ना आम नहीं आता है इसे वहां नहीं लगेगा वहां के बोलो पुम अगर स्नम है आद्य से वृद्धि हो जाएगी पौस्नम पमस्म बन गया पुम से स्नय पुंस के सकार का आलोप हो गया पुम रहा पुम उकार वृद्धि हो गया आद्य के सूत्र से तदित सचमदे क्या रूप बनेगा पंस्म क्या प्रत्यय हुआ इसमें स्नेह जो त्व तो प्रत्यय करेंगे पुंसवभाव पुंस त्व तो सुप धातुलोप होने के बाद पुंस के सकार का आलोक किस सूत्र से होगा तो क्या बचा पुम अगे क्या, क्या है देखो लिखा है सकार अम्पर खे पुम को रू और पुरुष हो जाएगा अन्यासानुसार फिर परस विसर्ग हो जाएगा रू को विसर्जन स पुंसत्व बन जाएगा पुंसत्व में स सा कहाँ से आया विसर् संपुकाना स्वक्तव्य हो क्या नहीं तो संपुकाना स्वक्तव्य नहीं तो क्या होना था इच्छा चाहिए चाहिए संपुगाना स्वक्तव्य तो हो जाएगा जहां पुंस को किला आदमी कुपकोप से अपवाद होता है तो संपुकाने से हुआ यही संपुकाने यहाँ लग जाएगा पुंसता में थी किस प्रकार पुम गगरे तल सुपधातु लोप होने के बाद पुम अगर तुमस के सकार के सयां तो लोप हो जाएगा पुम बरचेगा पुम के मकार को हो जाएगा पुम पुम खे खे नहीं, नहीं। तो हम को पर में कहा रखा है तो हाँ, तो तो क्या, तो क्या आगे हा तकार कौन है आ आ, आ है अम कौन तो क्या, हाँ। पुम अग्र खे हो गया अम पर कख में आ गया अः पहले पुंसत में अम क्या था बहुत तो यहाँ हो जाएगा रू फिर शाना सो हो जाएगा है टापता पृथ्वादि शब्द से हो जाएगा विकल्प से, जाए से। वाह कौन सी होगा वनादिमावेश आगे सूत्र इगंता अगंता चलघर्वाद को चौन करने के लिए वो भी हो जाएगा इसलिए विकल्प से दिया पृथ्वी शब्द से भाव अर्थ में इमनिची हो जाएगा तो अप्रत्य होगा नहीं होगा तल प्रति हो जाएगा हाँ तुतल हो जाएगा नह में कौन होगा हुँ? क्या नय न स्ने स्त्री पुरुष शब्द से नए स्ने प्राप्त नहीं तु प्राप्त है ईमान हो जाएगा पुत्र शब्द से पुत्र भाव पुत्र से ईमन हो जाएगा रितो हला दे लघो हो अलादे लघोरीकार सेहस्यादिष्ठे मेयसु परत पृथ्व मृदुृशकृश दृढ़ा पृथ्वी प्रथु प्रहे प्रमे तो प्रवते पृथु प्रथम में जो प्राय, इसको क्या कहना प्री प्रतम प्रणव को तो प्रणव कहीं कहते हैं <laughs> ब्रज को ब्रीज ब्रज को कहते हैं ब्रिज ब्रीजवासी ब्रज है पृथ्व है पृथ्व होगा प्रथम में प्र ऋतु हला दे क्या हला देर लघु ऋत रह हला क्या भी होती है प्रथमात रितो क्या भी होती है षष्ठी हाँ डरते क्यों हलादे हलादे देी लघु ष्टी हला लघु रिकार को हला में हो हलादि हो लघु रिकार को हलादे लघु रिकार से रस याद पृथ्व शब्द है पृथ्वी शब्द हलादि है पृथ्वी में री है क्या है लघु है या गुरु है किसूत्र से रसम लघु लघु रिकार को क्या हो जाएगा र हो जाएगा कब रह होगा हला दे लघु रिकार से रस याद इष्ठ मेय परत ईष्ठन इष्ठ इमा और यश ईष्ठन इमनिजी यसुन। स्थन का ईष्ठ इमनिजी का इमा और यसुन का उनका इस। यश इष्ठ मेय परत तीन प्रत्यय इष्ठ इम और इष्ट कौन सा ईष्ठन का ऐसे द्वंद्व हो गया स्थन के नकार के इमन के नकार का लोप हो जाता है किस त्रोप होगा न लोप हो, प्रातिपति का अंतरवृत्तिमान के समास होने से इष्ट अगर इम गुण हो गया इष्टे में आगे ये इष्ट में यश सप्तम इष्ट में यशु क्या क्या पर चाहिए ईष्ठन प्रत्यय हो ईमनिच प्रत्यय हो यसन प्रत्यय हो तो ऋकार हो जाएगा पृथ्वी भाव से यहाँ क्या प्रत्यय है अभी एमनिच तो नहीं इमनिच क्या प्रत्यय है इमनिच इमनिच का क्या बचेगा ईमान ईमान बचेगा ईकार उच्चारण के लिए चकार हल अंत्यम अभी ईमानी पर रहते रितुहलाद लख री को र हो जाएगा री को र हो जाए जाएगा रू अगर इमानी इमानी चौन चाह थू के लोप करने के सूत्र है टे भत्स्य टे लोपस इष्ठे में सुज्ञा के सूत्र से होगी भ संज्ञा से टी का लोप है इष्ट इम यह पर टी का लोप हो जाएगा लोपन पर क्या बचेगा प्रथ अगर इमन सीखा रहेगा इमन प्रतिम प्रतिम प्राप्ति प्रति क्या हुआ प्रतिमन प्रतिमन का प्रथमा थे प्रतिमा प्रतिमानो प्रतिमानो बन जाएगाच लघुपुर सूत्र अर्ण करता ईगनता लघुपूर्वात प्रातिपदिका भावेण प्रत्यय पृथ्वी शब्द अंत में क्या बना हैं वो एक प्रत्यय में आएगा एक अंत से इगंत, इगंत हो गया और लघु पूर्वात पूर्व में लघु हो पूरा में लघु है क्या कौन लघु कोई प्राप्ति का भावे अन्न पृथ्वर भाव और तमे त्व प्रत्य होगा ना नहीं हो तो प्रत्यय क्या बनेगा पृथ्वी होगा तो पृथ्वता और ईमानी चीज तो प्रतिमा अभी अन प्रत्यय हो जाएगा पृथ्वी से अन हो गया अन होने पर आदेश वृद्धि के सूत्र से हा और हाँ टी लोप हो जाएगा टी टी नहीं तो नहीं रहेगा इस टाइम में नहीं तो और गुण हो जाए हाँ और गुण से गुण पार्थ पार्थव क्या मानेगा? पार्थव प्रथम पार्थवम क्या विग्रह पार्थवम पृथ्वर भाव पार्थवम मृदोर भाव करेंगे क्या विग्रह मृदो दोर भाव हो इमरजी करें तो क्या बनेगा मृ या मृदिमा मे रह कहा से आया क्या सूत्र रितोला लग गया मृदिमा में आ कहां से आया मृदिमा और करेंगे तो क्या होगा ऐगनता से अलग पूर्वा सूत्र से होगा तो क्या बनेगा मारद प्रत्यय करें तो क्या बनेगा मृदितम तल तो मृदिता बन जाएगा किसी अर्थ में प्रत्यय हुआ त्वप्रत्यल प्रत्य भाव अर्थ में इमर से प्रत्यय भाव अथ में अन्त भी भाव अर्थ में वही ये भाव अर्थ में चल रहा है वर्ण दृढ़ादिभ्य संच कौन से चाद ईमानी ईमानी हो जाएगा शुक्ल से भाव स्वयं हो जाएगा तो आद्य से बुद्धि हो जाएगा स्वयं करा या यसे चलो पर शुक्लम और ईमानी करेंगे तो शुक्ल से करे ईमानी भ से टीलोप टेह से टिलोप हो जाएगा ईमानी शुक्लिमन प्राथिप शुक्लिमा दृढ़ शब्द स्वयं करेंगे तो आद्य से बुद्धि किस तरह से ऐसे चलेगा क्या रू बनेगा दम दृढ़ से भाव दार जी करेंगे तो द्र दृढ़ के री हो जाएगा के सूत्र से रित हो दृढ़िमन प्रति दृढ़ी माँ और त्व करें तो क्या बनेगा हैं दृढ़ तो नहीं दृढ़ शुक्ल से करें तो शुक्ल त्व भी बन जाएगा गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणच भाव में और कर्म में दोनों हो जाए चार भाव भाव कर्म दोनों में जड़ से भाव जड़ से कर्म वा जड़ क्षय हो जाएगा आद्य से बुद्धि तदितेश मूढ़ से भाव कर्म वा क्यारो बनेगा मऊढ़ आद्य से बुद्धि हो जाएगी तदितेशु गुणवचन हो गया ब्राह्मण से भावकर्म वो ब्राह्मण्यम यशप हो जाएगा स्वयं प्रत्ये आकृति गणों ब्राह्मणादी गण सख्युर्य सख्य श प्रत्य होगा भावकर्म वक्युर्भाव कर्म वख्यु तो क्या भी होती है पंचमी सख्युर्भाव सख्यु क्या भी होती है हाँ सख्युर्भाव में है सूत्र में पंचमी कर्म वा सखी शब्द से यह हो जाएगा चलो यसे चुलप सख्यम कपि ढक भाव में हो जाए कपे भाव कर्म ढक हो जाएगा आयन से किति चुद्धि का पेयम ज्ञाते भाव कर्म वा ज्ञाते पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यत्यंत उदाहरण पुरोहिता सेनापति यक हो जाएगा तो आद्यु किस सूत्र से कितिच सैनापत्यम पुरोहित से हो जाएगा तो यक किति आद्य बुद्धि यश लोग हो जाएगा पौरोहित्यम यक प्रत्युहन से पौरोित्यम हो गया भाव अर्थ में ओम नेता वसा